राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशेक्षन परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रोध्योकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वराप्रस्तु थे रेडियो बाल पत्र का रंगोली।, रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिकम अजन्ता की गुफाएं पौस्टेशन अपना अपना सामान संभाल लो रवि तुम्हारा सामान कहां है मेरे पास है दीदी नेहा तुम्हारा हां मेरे पास है दीदी कमल तुम सबका ध्यान रखना अच्छा दीदी ठीक है दीदी हम तो अजंता की गुफाएं देखने जा रहे थे फिर यहां पौस्टेशन पर क्यों उतर गए स्टेशन का नाम भी अजंता ही होना चाहिए था दीदी नेहा दिल्ली का नाम लाल किला है या कुतुब मीनार स्टेशन का नाम अजंता क्यों होना चाहिए <laughs> बिल्कुल ठीक कहा रवि ने बच्चों हम यहां से अजंता ही चल रहे हैं एक बात बताओ अजंता की गुफाओं तक पहुंचने के लिए या तो उतरना पड़ता है जलगांव स्टेशन पर या औरंगाबाद पर या पहुंस स्टेशन पर समझे <laughs> <laughs> अच्छा अब सब बच्चों ने अपना-अपना सामान रख लिया है नहीं। नहीं। नहीं। अरे कमल अभी तो यहीं का कहां चला गया कमल दीदी मैं यहीं हूं अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम सब मेरे पास ही रहो वरना मुझे बहुत घबराहट हो जाती है ठीक है अच्छा ये टैक्सी खड़ी है ना इससे पूछते हैं ड्राइवर से अ, ड्राइवर साहब हमें अजंता की गुफाएं देखने जाना है बच्चों अपना अपना सामान गाड़ी में पीछे रखो हां मेरा ध्यान लगाओ देखो बैग हां नहीं ऐसे नहीं ये बड़े वाला बैग जो है वो नीचे रखो और छोटे वाला ऊपर ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है चलिए ड्राइवर देखो उस बोर्ड पर लिखा है हां गमल अजन्ता की ये गुफाएं महराश्य के और अंगाबाद जिले के फर्दापुर गाउं के पास है कितनी दूर है अजन्ता की गुफाएं यहां से छे किलो मीटर बस यू पहुंचे जी बारह हाथी निकलते हैं चलो अंदर हां क्लीसेस या गए कहां है गुफाएं यहां तो कहीं नहीं दिखाई दे रही गुफाएं बस नदी के पार ही हैं और जानते हो उस नदी का नाम क्या है क्या है उस नदी का नाम है बघोरा बघोरा हां उसके पार है अजंता की गुफाएं लो नदी भी आनी इसी नदी के ठीक टेढ़ी-मेढ़ी है दीदी इस नदी के अंत में मोड़ के समाप्त होते ही एक गोलाकार टीला दिखाई देगा वो देखो वो देखो वो टीला आ, आ गया दिख रहा है ना दिख रहा है ना बस वही है अजंता की गुफाएं इस टीले में एक गुफाएं मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही बस अभी दिखाई देंगी अजंता की गुफाएं लीजिए आ गई जी अरे हां गाइड नहीं चाहिए क्या अरे गाइड का क्या करेंगे हमारी दीदी है ना गाइड करने के लिए हां हां मैं हूं गाइड करने के लिए मैं सब बता दूंगी तुम लोगों को अजंता की गुफाओं के बारे में हुँ? दीदी कितनी अच्छी खुशबू है ना हां ये खुशबू हर सिंगार के फूलों की है जानते हो बच्चों ये जो पूरा क्षेत्र है ना इसका प्राकृतिक सौंदर्य वाकई देखने लायक है यहां हर सिंगार बहुत है अच्छा इधर से आओ हां सब सब बच्चे इधर से आओ इधर से आओ आराम से आराम एक-एक अ ये देखो ये जो टीला है ना ये 91 मीटर ऊंचा है 91 हां और इसी में 29 गुफाएं हैं 29 गुफाएं अजंता की गुफाएं जिन्हें हम कहते हैं वो असल में 29 गुफाएं हैं गुफाओं की दीवारों और छतों पर महात्मा बुद्ध के अनेक चित्र हैं जिनमें उनके जीवन की कई घटनाएं दिखाई गई हैं अच्छा इधर से आओ हां देखो ये आ गई पहली गुफा कितना सुंदर कितना सुंदर चित्र है ना दीदी हां रवि ये भगवान बुद्ध हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं दीदी वो वो भगवान बुद्ध के ध्यान को भंग करने के लिए उन्हें डराने, ललचाने और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखो भगवान बुद्ध तो ध्यान में मग्न है चेहरे पर कितनी शांति है ना इन चित्रों को एक विशेष तरीके से बनाया गया था नेहा कैसे दीदी पहले गुफा की दीवारों को समतल करके फिर उन पर गोबर और पत्थर के चूने का लेप किया गया और उसके बाद उन पर चूने का प्लास्टर करके चित्र बनाए गए थे और फिर बाद में इन चित्रों में रंग भरा गया कितने पुराने होंगे ये चित्र दीदी हां यही कोई 2000 साल पुराने हैं ये चित्र क्या तपसेन के रंग खराब नहीं हुए? पायल यही तो इन चित्रों की विशेषता है। अच्छा अच्छा ये चित्र देखो। देखो देखो ध्यान से देखो। हां दादी जी। क्या दिख रहा है इसमें? हम्म नहीं समझ पा रहे ना? देखो तुम भगवान बुद्ध के बारे में तो जानते हो। हां जी हां। इसमें भगवान बुद्ध घर छोड़कर जा रहे हैं उधर वो देखो ये है राहुल और ये यशोद्रा राहुल और यशोद्रा इस चित्र में सो रहे हैं और ये देखो पास ही उनकी सेविकाएं भी सो रही हैं भगवान बुद्ध की आंखें जरा ध्यान से देखो आहा क्या दिखाई दिया इन आंखों में मोह और ममता के नहीं त्याग के भाव हैं सतरवी गुफा के चित्र सबसे अच्छे लगे दीदी मुझे तो वह चित्र सबसे अच्छा लगा जिसमें मां यशोद्रा अपने पुत्र राहुल को भगवान बुद्ध को अर्पित कर रही हैं यशोद्रा इससे अच्छी भिक्षा भगवान बुद्ध को और क्या दे सकती थी है ना <laughs> भगवान बुद्ध का चित्र कितना भव्य है कितना सुंदर है ना मुझे तो हाथी घोड़ों के जुलूस के चित्र सबसे अच्छे लगे और दीदी मुझे सिपाहियों के ये हैं 300 सिपाही अच्छा देखो हर सिपाही का चेहरा भिन्न-भिन्न लग रहा है ना हां दीदी और एक बात और देखो चेहरा ही नहीं इनके चेहरे पर आने वाले भाव भी बिल्कुल भिन्न-भिन्न भिन हैं है ना हां दीदी अरे रवि तुम क्या ढूंढ रहे हो इन चित्रों में दीदी इस पर कहीं चित्रकार का नाम नहीं लिखा है अरे हां नाम, नाम तो, नहीं, तो है नाम नहीं देख हां बिल्कुल ठीक कह रहे हो इन पर कहीं भी चित्रकार का नाम नहीं लिखा है सच बात तो यह भी है ना कि इन अज्ञात और महान कलाकारों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है अच्छा अब हमने ये गुफाएं देख ली चलिए हां हां दीदी चलो दीदी जाओ से अजंता की गुफाएं अभी आप सुन रहे थे रंगोली बाल पत्रिका के अंतर्गत यह कार्यक्रम आलेख अलका पाठक परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाल कलाकार पायल प्रिया गगन और आकाश वनेंकन सतीश लाडे व दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्तन ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुती रमेश रानी शर्मा